सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार साथियों व्यंग श्रृंखला खरी खरी की अगली कड़ी में सुनिए डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा का ताजा तरीन व्यंग विश्व गुरु को हंसना हसाना नहीं चाहिए देश में हंसना मना है और हंसने से ज्यादा तो हसाना मना है जब देश विश्वगुरु बनने की कगार पर है तो ऐसे में हंसना हसाना और भी अधिक मना है अब अगर हम हंसने हसाने में ही लगे रहेंगे तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे विश्व गुरु बनने के लिए हमें इस हंसने और हसाने की आदत को बिल्कुल ही छोड़ना होगा विश्व गुरु को हंसना हसाना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए देश में पहले भी हसाने वाले राजाओं के दरबार में होते थे और वजीर का रूतबा पाते थे राज्य की प्रजा भी उनकी कहानियाँ खूब सुना करती थी और आज तक सुनती है अकबर के दरबार में बीरबल थे तो राजा कृष्णदेव के दरबार में तेनालीराम थे तब के जमाने में इन लोगों को इतनी स्वतंत्रता थी कि राजा पर भी छुटकुले बना देते थे बीरबल तो अकबर को आम की गुठलिया तक खिला देते थे पर आजकल सरकार जी का जमाना है आजकल स्टैंड अप कॉमेडी यानी खड़े होकर कॉमेडी करने का जमाना है सरकार जी और सभी नेता भी खड़े होकर ही बोलते हैं चाहे चुनावी सभा में बोलें या फिर चुनाव के पहले की सभाओं में बस अफसर लोग ही कभी कभी बैठे बैठे बोल देते हैं हाँ, तो स्टैंड अप कॉमेडी में कॉमेडी करने वाला बंदा एक बंद कमरे में खड़ा होकर बोलता है और सैकड़ों लोग पैसे देकर टिकट लेकर उसे देखने सुनने जाते हैं लेकिन अब ये बंद कमरे में स्टैंड अप कॉमेडी नहीं चलेगी जो भी कॉमेडी चलेगी चुनावी सभा में ही चलेगी लोग पैसा खर्च करें और वो भी हंसने के लिए अब नहीं चलेगा। अरे भाई अगर पैसा है तो शेयर मार्केट में लगाओ उसे हंसने हंसाने पर क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम्हारे लिए ही तो सरकार जी ने गिरती इकोनॉमी में भी शेयर मार्केट इतना ऊपर पहुंचा रखा है अब मुनवर फारूकी को ही देखो बंदा कॉमेडी करने के चक्कर में मध्य प्रदेश में गिरफ्तार भी हो गया जेल में बंद भी रहा पर फिर भी कॉमेडी बंद नहीं की लोगों को हंसाना जारी ही रखा पर अब बेंगलुरु की सरकार चेती है बेंगलुरु में वहाँ की सरकार ने उसका कॉमेडी शो बंद ही करा दिया पर वो भी पात पात निकला उसने कहा कि वो आगे ऐसी कॉमेडी करेगा ही नहीं कॉमेडी छोड़ ही देगा अपना काम बदलेगा कोई और धंधा कर देगा, पर अब लोगों को हंसाने का काम नहीं करेगा वैसे भी अगर हंसाने की बजाय रुलाने का धंधा करे तो सरकार, को कोई दिक्कत नहीं सरकार भी तो यही काम कर रही है एक और कॉमेडियन है वीरदास वो भी कॉमेडी शो ही करता है इधर सरकार जी तो देश को एक एक करके थक गए एक देश एक खान पान एक वेशभूषा एक धर्म एक चुनाव सब कुछ एक ही एक भारत श्रेष्ठ भारत पर उधर अमेरिका में वीरदास दो दो भारत की बात करने लगा अरे भाई भारत में ही दो दो भारत की बात कर लेते यहाँ भारत में तो आप दो दो स्वतंत्रता दिवस भी मना सकते हैं स्वयं सरकार जी भी मना चुके हैं पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया और दूसरा स्वतंत्रता दिवस जीएसटी लागू करने के दिन वो जीएसटी लागू करने का दिन बिल्कुल ठीक 15 अगस्त 1947 की तरह ही तो मनाया गया था है ना वही रात को बारह बजे वही संसद के सेंट्रल हॉल में आप यहाँ भारत में दो दो आजादी की बात भी कर सकते हैं और वो सब देशभक्ति ही होता है पर वहाँ अमेरिका में दो दो भारत की बात विदेश में जाकर ऐसी बातें इतना देश द्रोह ना बाबाना अरे हंसना है कॉमेडी देखनी है तो पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है और कॉमेडियन की जरूरत ही क्या है इतने सारे नेता हैं ना बड़े बड़े अफसर हैं ना सरकार के छोटे बड़े वजीर हैं और सबसे बढ़कर सरकार जी भी तो है ना क्या आपको उनकी बातों पर हसी नहीं आती है जो आपको स्टैंड अप कॉमेडी की जरूरत है क्या आपको तब हंसी नहीं आती है जब कोई अफसर कहता है कि शराब पीने वाले लोग झूठ नहीं बोलते हैं या फिर तब जब आपको कोई बताता है कि मोरनी मोर के आंसू पीने से गर्भवती हो जाती है क्या आपको तब हंसी नहीं आती जब पता चलता है कि पुलिस द्वारा जब्त बोतल में बंद शराब को चूहे ही पी गए हंसी तो इस बात पर भी आती है कि गाय सांस लेने में ऑक्सीजन ही अंदर लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है पर आप डर की वजह से अंदर ही अंदर हंस लेते हैं फिर कॉमेडी की जरूरत ही क्या है सरकार जीविक कमजोर नहीं है बादलों को न भेद पाने वाली रडार वो भी आज के जमाने में सुनकर हंसी भले ही ना आए परंतु चेहरे पर मुस्कान तो आ ही जाती है जब सरकार जी गंदी नाली की गैस से चाय बनाने और रोजगार में पकौड़े तलने की बात कहते हैं तो भले ही डरकर ठाके ठहाके न लगाए पर ठहाके लगाने का मन तो करता ही है सरकार जी के तो बहुत सारे किस्से हैं, जिन पर आप जी भर के ठाके लगा सकते हैं अंग्रेजी में कहावत है लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन पर ये कहावत अंग्रेजों के लिए ही है हमें तो हसी वसी की कोई जरूरत ही नहीं है बेस्ट मेडिसिन के नाम पर हमारे पास गाय का पेशाब यानी गौमूत्र और गाय का पखाना यानी गोबर तो है ही ना तो हमें इस हसने हसाने की क्या जरूरत ये हसना हसाना तो उन विदेशियों के लिए ही है जिनके पास गाय तो हमारे से ज्यादा है पर गौमूत्र और गोबर बिल्कुल भी नहीं इन सब कॉमेडी करने वालों को तो पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान भेज देना चाहिए और हमें जितनी हंसी की जरूरत है उससे अधिक तो हमें हमारे नेता और अफसर ही दे देते हैं तो श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे व्यंग श्रृंखला खरी खरी के तहत डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा का व्यंग विश्व गुरु को हंसना हंसाना नहीं चाहिए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 व्यंगो की बौछार लेकर हाजिर होंगे खरी खरी में तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को नमस्कार